प्रश्नोत्तर दीप माला धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा आज के युग में नारी अपने धर्म का पालन कैसे करे समाधान पहले तो इस बात को समझ कर रखें कि प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य है परमात्म प्राप्ति इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे समझना चाहिए कि हमको ईश्वर की ओर से यह पाठ मिला है हमें इसे भगवान की सेवा मानकर निभाना है इस पाठ में जो कर्तव्य है उसे जानकर अच्छी तरह पूरा करना चाहिए उसे जगत के सुखों की इच्छा न करके त्याग में जीवन बिताना चाहिए इसी प्रकार स्त्री के लिए शास्त्र में कुछ कर्तव्य निर्धारित किए हैं वह उन कर्तव्यों का पालन करती हुई पति सास ससुर सबकी सेवा करे और किसी से कुछ इच्छा न करे ऐसा ही समझे कि भगवान ने तपस्या करने के लिए यह शरीर दिया है जिज्ञासा मरणोपरांत ब्रह्मचारी के शरीर का दाह संस्कार करना चाहिए अथवा नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए समाधान ब्रह्मचारी शिखा यज्ञोपवीत रखता है इसलिए उसका औध्वदैहिक अर्थात मरणोपरांत होने वाला कर्मकांड आवश्यक है अतः उसके शरीर को जलाना ही चाहिए अग्निदाह भी एक वैदिक संस्कार है इसलिए जो भी शिखा यज्ञोपवीतधारी हैं उसका वह संस्कार करना आवश्यक है जिन लोगों के शिखा सूत्र नहीं है जैसे छोटा बालक या भील आदि तो उन्होंने उन्हें भूमि में गाढ़ा जाता है सन्यासी को भी जल में या भूमि में समाधि दी जाती है जिज्ञासा कलयुग में वानप्रस्थ आश्रम के संबंध में आपके क्या विचार हैं समाधान हमारी दृष्टि में तो वान आश्रम कलयुग में बहुत आवश्यक है परमार्श की दृष्टि से ही नहीं व्यवहार की दृष्टि से भी इसकी बहुत आवश्यकता है आजकल इसका महत्व न समझने के कारण प्रत्येक घर में अशांति रहती है माता पिता का अनुभव बहुत वर्षों का होता है उतना अनुभव बेटे बहू का तो होता नहीं दूसरी बात यह है कि बेटा और बहू ने जिस वातावरण में रहकर पढ़ाई की है उस वातावरण में माता पिता कभी रहे नहीं इसलिए उनकी समस्याओं को माता पिता समझ नहीं पाते प्रत्येक व्यवहार में माँ को लगता है कि बहू घर को बर्बाद कर देगी और पिता को लगता है कि लड़का बर्बाद कर देगा इसलिए वे लोग टोके बिना रह नहीं पाते पुत्र और बहू भी अधिक दिन सहन नहीं कर पाते इसलिए घरों में संघर्ष का माहौल बना रहता है पुत्र और बहू में श्रद्धा अधिक हो तो भले ही तुम्हारी बात मान ले अन्यथा समस्या बनी रहती है शास्त्र में वानप्रस्थ का विधान इसी दृष्टि से है कि माँ बाप सोचे कि हमने संतानों का विवाह कर दिया उनको काम में भी लगा दिया अब हमारा घर में थोड़ी देर भी रहना आवश्यक नहीं है भजन करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य शेष है जिस कार्य के लिए मनुष्य शरीर मिला है वही काम बच गया है लड़के बहू का जैसा प्रारब्ध होगा वे घर को चलाएँगे उसमें हम क्यों हस्तक्षेप करें आज के माहौल में यदि जंगल में जाकर बैठना कठिन मालूम पड़ता है तो घर में ही रहकर भजन में लग जाए टोका टोकी छोड़ दे तो लड़के बहू को श्रद्धा हो जाएगी यदि माता पिता घर से जाकर कहीं तीर्थ में रहने लग जाए तब बेटा बहू को माता पिता का महत्व समझ में आ जाएगा उन्हें उनके प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो वे स्वतः उनकी सेवा भी करेंगे माँ की सेवा करने से उनका कल्याण होगा अपने कल्याण के लिए बेटा बहू के कल्याण के लिए और व्यवहारिक समस्या के समाधान के लिए इन तीनों दृष्टियों से आज वान आश्रम की बहुत आवश्यकता है